एक था चिड़ा और, और एक थी चिड़िया चिड़ा लाता था चावल का दाना और चिड़िया लाती थी दाल का दाना फिर दोनों मिलकर खिचड़ी पकाते और मजे ले लेकर खाते दोनों जंगल में आनंद से रहते थे मगर जंगल में और भी जानवर थे उनको चिड़े और चिड़िया का यह प्रेम भरा जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था एक ही घूस उनके पेड़ के नीचे ही वह बिल में रहती थी एक दिन उसने चिड़े चिड़िया को देख लिया कि दोनों खिचड़ी पकाकर मजे से खा रहे हैं। चिड़ा खिचड़ी खाकर सैर को चला गया तब घूस निकलकर बाहर आई और, और चिड़िया को आवाज, आवाज लगाई चिड़िया ओ चिड़िया जरा बाहर तो निकलो जैसे, जैसे ही चिड़िया बाहर, बाहर निकली तो घूस बोली।, तो बोली तूने इस चिड़े को बहुत सर पर चढ़ा कर रखा है मुआ एक चावल का दाना ही तो लाता है और वह भी बिल्कुल सफेद और तू कितनी मेहनत करती है दाल का दाना खोज कर लाती है फिर, फिर पकाने में भी तू तो ही मेहनत करती है फिर भी वह मुआ आधी से ज्यादा तेरी पकाई हुई खिचड़ी हड़प कर जाता है ये तो बहुत बुरी बात है ऐसा तो नहीं होना चाहिए चिड़िया उस वक्त तो चुप रह गई, मगर घूस की बात उसके दिल में लग गई फिर जब चिड़िया बाहर गई और चीड़ा घोसले में ही रह गया तो घुस उससे बोली चिड़े चिड़े तू तो ना नीरा, नीरा मुरख है मुरख इतनी जरासी चिड़िया से डरता है, है, है। कितनी, कितनी मेहनत करता है तो, तू चावल के दाने को अपने पंजे से लाता है चावल जो झप सफेद होता है उसे ढूंढने में कितनी परेशानी होती है और वह कलमोही चिड़िया तो दाल का एक छोटा सा दाना लेकर आती है अपने दाल के दाने की तरह वो काली भी है जबकि तू तो अपने चावल के दाने की तरह ही गोरा है काली और सफेद का भला क्या मुकाबला हो सकता है और फिर थोड़ा रुककर फिर से बोली, और सच तो ये है कि काले गोरे की जोड़ी हमें एक आंख नहीं भाती ये भी कोई जोड़ी हुई भला अगर दुनिया में ऐसे ही होने लगा तो सारी दुनिया का खाना खराब हो जाएगा चीड़ा भी यह सुनकर उस वक्त तो चुप रह गया लेकिन उसके दिल में भी ये बात पूरी तरह से बैठ गई फिर उस दिन उस जंगल से चावल का दाना लेकर चीड़ा अपने घोंसले में लौटा तो चिड़िया पहले से ही अपना दाल का दाना लिए बैठी थी आज तो तुमने बड़ी देर लगा दी चिड़िया ने उससे सुनक पूछा कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा कि तुम चावल का दाना लेकर आओ तो मैं खिचड़ी बनाऊ चिड़ा यहाँ सुनकर बोला चावल का सफेद दाना इतनी आसानी से थोड़े न मिलता है ये आदमी लोग भी न बहुत सयाने होते हैं जब से चावल पच्चीस रूपए किलो बिकने लगा है पूरी चौकीदारी करते रहते हैं मजाल है जो एक दाना भी यहाँ से वहाँ गिर जाए इसी की तलाश में तो घूम रहा था मैं तुम्हारी काली दाल का क्या है हर तरफ बिखरी पड़ी रहती है तो कल से तुम ही काली दाल लेकर आ जाना जानते हो अगर तुम्हारे सफेद चावल का भाव पच्चीस रूपए पचास रूपए किलो जैसा है तो मेरी दाल तो उससे भी ज्यादा महंगी है 200 300 रुपए की आती है समझे खजाने की तरह छुपा कर रखते हैं इसे आदमी चिड़िया भी पूरी तरह से तनक गई थी बड़बड़ बर न कर चिड़िया चिड़े ने चिड़ चीड़ कर, कर कहा चल, चल कल चल, से तेरी काली दाल लाने, लाने का काम, काम, काम मैं करूँगा हम तो हम तब जानेंगे जब तू तो सफेद तो चमकता तो हुआ चावल का दाना लाकर दिखा दे खिचड़ी उस दिन भी पकी लेकिन प्यार से नहीं पकी दोनों ने थोड़ी थोड़ी खाई और थोड़ी सी खिचड़ी बचा दी अब ये खिचड़ी कौन खाएगा चिड़िया तो ने पूछा चिड़े ने जवाब दिया मुझे आज भूख नहीं है फेंक दो तुम इसे नहीं तो कल तक बासी हो जाएगी चिड़िया ने खिचड़ी घोसले के बाहर फेंक दी और जैसे ही खिचड़ी जमीन पर गिरी की घुस ने बिल से बाहर निकलकर मजे से खिचड़ी खाई और फिर अपने बिल में घुसकर आराम से सो गई। रात को चिड़ा अपने परों में सिमटा हुआ सोता रहा और दूसरी तरफ चिड़िया अपने परों में सिमटी हुई सोती रही, रही। सुबह हुई चिड़ा बगैर चिड़िया से कुछ कहे चला गया आज उसे दाल का दाना लेकर आना था चिड़िया ने जब चिड़े को गायब देखा तो वह भी जाने लगी इतने में घूस बाहर निकल आई और कहने लगी सुबह सुबह चिड़ा कहाँ गया है जाने, जाने मेरी बला से कहां गया है चिड़िया ने तुनक, तुनक कर जवाब दिया और फिर वह भी उड़ गई। घूस बड़ी देर, देर तक, तक अपनी चालाकी, चालाकी की कामयाबी पर, पर हंसती रही उस दिन चिड़ी को मालूम हुआ कि एक दाल का दाना लाना कितना मुश्किल काम है उसकी तलाश में वह कहां कहां मारा मारा नहीं फिरा पहले खेतों में गया वहाँ देखा सूखा पड़ा हुआ है बंजर जमीन पड़ी हुई है फिर वह गांव में गया देखा कि लोग भूखे हैं, दाल की बजाय वे लोग कंदमूल उबालकर बच्चों को खिला रहे हैं। हाँ एक साहूकार के यहाँ दाल पकती हुई जरूर देखने को मिली मगर उसकी बीवी इतनी होशियार थी कि उसने एक भी दाल का दाना बाहर नहीं गिराया था इसी तलाश में वह पर फड़फड़ाता हुआ मारा मारा फिर रहा था तभी उसे एक जगह सुराख नजर आया जब उसने अंदर घुसकर देखा तो वह एक गोदाम था दाल से भरा हुआ वहाँ दाल के कई बोरे रखे हुए थे चिड़ा खुश हो गया मगर सब बोरों के मुंह पर रस्सी बंधी हुई थी बाहर एक दाना भी नहीं था गोदाम में इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि एक कोने में दाल के कुछ दाने बिखरे हुए हैं। चिड़ा उन पर झपट पड़ा लेकिन यह तो एक जाल था जिसमें चिड़ा उलझकर गिरफ्तार हो गया इतने में गोदाम का दरवाजा खुला और गोदाम का मालिक अपनी तोंद पर हाथ फेरता हुआ अंदर आया उसके पीछे, पीछे पीछे दो आदमी और आए। उनसे, उनसे वह ऊंची वा आवाज में कह रहा था अब तो सूखा पड़ गया है अब इस बार, बार तो मैं, मैं अपनी, अपनी दाल, दाल 500 रुपए से कम में नहीं बेचूंगा।, बेचूंगा इतने में उसकी नज़र चिड़े पर पड़ी और वह कहने लगा अच्छा हुआ, जो आज एक चिड़ा फंस गया शाम को इसे किसी चिड़ी को बेच दूंगा रोज मेरी गोदाम में से दाने गायब होते हैं और आज ये असली चोर पकड़ में आया है चिड़ा सोचता रहा कि मैं आज पहली बार आया हूँ कौन आता रहता होगा यहाँ पर हाँ जरूर चिड़िया आती होगी यहाँ पर। बेचारी कितनी मेहनत करती है अपने आप को इस गोदाम मालिक से बचाकर दाल का दाना लाना कितना मुश्किल काम है उधर चिड़िया चावल के सफेद दाने की तलाश में परेशान थी खेत खलिहान सब देख डाले हर जगह सूखा पड़ा था बंजर खेतों में चावल के दाने भला कहा से मिलते फिर वह गांव में गई। इधर उधर देखा मगर चावल का एक दाना कहीं नहीं मिला इतने में जवाब वापस उड़ रही थी कि उसे चू की आवाज सुनाई पड़ी वह समझ गई कि यह आवाज सुराख में से आ रही है अंदर गई तो चिड़े को जाल में फंसा हुआ पाया क्यों जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुझे इस मुसीबत से बचाओ चिड़िया साहूकार आज मुझे चिड़ी मार के हाथों में बेच डालेगा। तुम्हारा शोरबा तो बड़ा मजेदार होगा चिड़िया खुश हो गयी तुम्ही कैसे, कैसे मालूम चिड़े ने पूछा चिड़िया ने, ने चोंच से फंदा काटते हुए जवाब दिया उसमें मेरे प्यार का भी तो मजा होगा ना? इसीलिए कह रही हूँ आजाद होकर चिड़ा थोड़ी देर तक चिड़िया के इर्द गिर्द मंडराता रहा और फिर बोला चलो दाल का दाना नहीं मिला तो चलकर हम कम ऐसी कम चावल का दाना तो ढूँढ लेते हैं दाल का दाना तो ले पहले ऐसा, ऐसा कैसे कह रहे हो कि नहीं मिला, मिला। यहाँ कहकर चिड़िया एक कोने में उड़ी वहाँ एक बोरी फटी हुई थी उस सुराख में चोंच मार मार कर उसने दाल का दाना बाहर निकाला उसे मालूम था कि कौन सा बोरा फटा हुआ है और उस जगह से बाहर कैसे निकलना है उसने चिड़े को भी उस जगह के बारे में बताया और फिर दोनों मिलकर वहाँ ऐसी बाहर आ गए बाहर आते हुए उसने चिड़े से कहा जिसका काम हो वही जाने मुझे भी आज चावल का दाना नहीं मिला है दाल का दाना तो मिल ही गया था अब चिड़ा और चिड़िया दोनों मिलकर एक दूसरे साहूकार के यहाँ पहुँचे जहाँ गोदाम में सैकड़ों बोरे चावल के रखे हुए थे उनमें से एक में चूच मारकर कर चीड़े ने चावल का दाना निकाला क्योंकि वही जानता था कि चावल का दाना किस तरह से निकाला जाता है और कौन सा बोरा है जो साहूकार की नज़र से दूर है जब वे दोनों वापस जा रहे थे तब चिड़े ने एक आए-एक चिड़िया को रोककर कहा सुनो यहाँ पर बहुत सारे चावल के दाने बिखरे हुए हैं। क्यों न हम बहुत सारे इकट्ठे कर ले चिड़िया ने जवाब दिया नहीं हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही लेंगे अरे लेकिन कितने सारे हैं अगर हम दोनों मिलकर ले, ले लेंगे तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी नहीं हो जाएगी आराम से रहेंगे फिर चिड़िया ने उसे समझाया आराम से रहेंगे ये तो सही है लेकिन आराम करते करते हम आलसी हो जाएंगे और दूसरी बात साहूकार को पता चल जाएगा तो वह हमारा आना बंद कर देगा कुछ ऐसा इंतजाम करेगा की हम इस सुराग ऐसी अंदर न आ सके हमें रोज रोज मेहनत करके अपने हिस्से का भोजन तलाश करना चाहिए हाँ बारिश का मौसम आए तब परेशानी होने के कारण हमें कुछ समय के लिए भोजन जरूर इकट्ठा करके रखना चाहिए तब हम अधिक मात्रा में दाने इकट्ठे करके रखेंगे लेकिन अभी मौसम साफ सुथरा है तो हमें रोज मेहनत करनी चाहिए जिस हम आलसी न हो चिड़ी को चिड़िया की बात बहुत अच्छी लगी, लगी। उसने अपनी नजरें झुकाते हुए उससे कहा चिड़िया रानी मेरी प्यारी चिड़िया रानी क्या तुम मुझे माफ कर दोगी चिड़िया रानी ने कहा ओ मेरे प्यारे चिड़े तुम भी मुझे माफ कर दो अब हम दोनों किसी और की बातों में नहीं आएंगे और अपना जीवन अच्छी तरह ऐसी जियेंगे हाँ हम दोनों अपना जीवन एक दूसरे के साथ मजे से जिएंगे और फिर अपने को फैला फैलाकर फिर से उड़ गए अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी हम साथ साथ हैं स्वर भारती परिमल